बोलती कहानियां के सभी श्रोताओं को अनुराग शर्मा का नमस्कार दोस्तों भारत अपनी परंपराओं का धनी है मीरी के साथ पीरी ज्ञान के साथ शौर्य संतुलन भारत की विशेषता है जहां ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं, वहां राजर्षि भी हैं सैनिक हैं तो कवि भी हैं और सौभाग्य से हमारे कुछ दोस्त सैनिक और कवि दोनों ही हैं जी हाँ दोस्तों बात हो रही है गौतम राजर्षि की जिनका जन्मदिन बस अभी गुजरा ही है तो आइए मित्रों उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं उनकी एक कहानी के द्वारा जिसका वाचन किया है पूजा अनिल ने लैम्ब्रेटा, नन्ही परी और एक ठिठकी हुई शाम गौतम राजर्षि की कहानी पूजा अनिल की जुबानी एसएमएस एसएमएस कितना वक्त बीत चुका था था। उसे कुछ पता नहीं। SMS को पढ़ते ही वो तो विचलित मन लिए घर से बाहर निकल गया था। पापा का क्लासिक क्लासिका स्कूटर उठाए लाजमी ही था उन आंसुओं को छुपाने के वास्ते विशेष कर दीपा से उन आंसुओं को छुपाने के वास्ते और अब शहर की तमाम सड़कें, गलियां, लमरेटा से नाप लेने के बाद वो बैठा हुआ था उस नन्ही परी के घर वाली गली में पान की दुकान पर सिगरेट के कश पर कश लगाता हुआ उसे अपने आप पर हैरानी हो रही थी कि कैसे उसने पिछले बीस एक दिनों से सिगरेट पीना छोड़ा हुआ था उसकी वो नन्ही परी तो वहां से हजारों किलोमीटर दूर अपने ससुराल में थी इधर इस शहर में संध्या का धुंधल का गहराता हुआ वो लिम्बरेटा की लंबी सीट पर उकड़ू सा बैठा उस नन्ही परी की तस्वीर हाथ में लिए कई साल पीछे जा चुका था नहीं नहीं गणित में कभी कमजोर नहीं रहा वो लेकिन इन दिनों महीनों और सालों के हिसाब से अभी फिलहाल बचना चाहता था वर्षों पहले की कहानी की वो नहीं पड़ी अभी कुछ दिनों पहले अपने पंख फैलाए आई थी उसकी जिंदगी में और ले गई थी उसे चांद सितारों की दुनिया में अभी भी याद आता है वो स्कूल के दिनों वाले दिन उस परी का नीले रंग वाला स्मार्ट सा स्कूल यूनिफॉर्म और पूरे रास्ते उसका सर झुकाकर चलते जाना बार बार-बार बजती साइकिल की घंटी क्या सचमुच वो नहीं सुनती थी सुनती तो थी ये अब जाकर पता चला है अब इतने सालों बाद जब उस नन्ही परी को शादी किए हुए नौ साल बीत गए हैं और खुद उसकी अपनी दुनिया दीपा के साथ बसाए हुए पांच साल तीन महीने से वो सितारों की ही दुनिया में तो था उसी परी के साथ हाँ इन तीन महीनों के सारे दिन हफ्ते घंटे वो अभी के अभी उंगलियों पे गिन सकता है गणित में कभी कमजोर था कहा वो अपने इस शहर का पहला टोपर था वो आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में इतने वर्ष बीते 20 से ऊपर ही तो लेकिन फिर भी वो हर एक साल के हर महीने का हिसाब रखे हुए था पुरानी चीजों को जतन से संभाल कर रखना उसकी आदत थी अब चाहे वो पापा की 30 साल पुरानी लिमरेटा हो या उसका अपना 20 साल पुराना इश्क इतने बरस बीते लेकिन वो अभी भी वैसी की वैसी है नन्ही सी बस उस नीले स्कूल यूनिफॉर्म को पहनाने की जरूरत है आठवीं कक्षा की बात होगी जब पहली बार देखा था उसे नहीं देखने से पहले तो सुना था उसके बारे में माँ जिक्र कर रही थी किसी से सबसे पहले माँ ने ही तो उसे नन्ही परी कहकर बुलाया था और तब से वो उसके लिए नन्ही परी ही होकर रह गई उसने अपना नाम उस नन्ही परी के नाम के साथ जुड़ते सुना था एक रोज माँ कह रही थी पापा से और पापा के एक दोस्त से कि जब वो बड़ा होगा तो उसकी शादी उस नन्ही परी से कर दी जाएगी पापा के उसी दोस्त की बेटी थी वो कितनी उम्र रही होगी उसकी अपनी उस वक्त शायद बारह साल नहीं तेरह का था वो के उस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर आया ही तो था वो साल। वो साल उसकी जिंदगी के लिए सबसे अहम साल साल साबित हुआ। उस साल उसकी दोस्ती फेंटम, मेंड्रेक पराग सुमन सौरभ और राजन इकबाल से इतर शरद चंद आर नारायण धर्मवीर भारती अमृता प्रीतम और प्रेमचंद से हुई उस साल उसे रोजी के लिए राजू गाइड का पागलपन भाया और उसी साल उसे पारो के लिए देवदास की दीवान घी अपनी सी लगी। उस साल उसने मेट्स में पूरे स्कूल में टॉप किया उसी साल उसने सिगरेट पीना शुरू किया उस साल ने उससे उसकी पहली कविता लिखवाई थी नन्ही परी के नाम पर वो साल उसकी वो आठवीं नौवीं कक्षा वाला साल एक क्रांतिकारी साल था उसकी आने वाली जिंदगी के लिए भी तेरा कोई उम्र होती है इश्क करने की सोचता हुआ वो उन विषाद के क्षणों में भी बरबस मुस्कुरा उठता है वो साल उसकी जिंदगी में उस नन्ही परी को लेकर आया था जो फिर सदा के लिए उसकी जिंदगी में रह गई लेकिन क्या सचमुच फिर दीपा कितनी यादें कितने किस्से नन्ही परी की उस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में डूबा सिगरेट के धुएं के गिर्द अभी अभी हासिल हुई वो श्वेत श्याम तस्वीर नन्ही परी ने ये एक तस्वीर उसकी जिद पर मानो तरस खाकर घर के पुराने एल्बम से निकाल कर दिया था उसे अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसे बस एक तस्वीर चाहिए थी पुरानी स्कूल के दिनों वाली उसकी वो नन्ही परी अब इसी समाज की एक प्रतिष्ठित महिला थी एक खूब प्यार करने वाले पति की आदर्श पत्नी थी और दो फूल से बेटे बेटी की प्यारी सी मम्मी थी थी या है एक दिन क्षम से अचानक आई वो अपने पंख फैलाए और उससे दोस्ती की बात बाहों में उठाए ले गई चांद तारों के पार सब कुछ कितना स्वप्न समान था या सपना ही था उसका ये सब और अचानक उसे याद आया कि कैसे जब वो ग्यारहवीं कक्षा में था तो उसके दोस्तों ने मिलकर मोहल्ले में सरस्वती पूजा का आयोजन किया था पूरा आयोजन बस इसलिए था कि विगत तीन सालों से उस नन्ही परी से कुछ भी कहने की हिम्मत न कर सकने वाला उनका ये दोस्त इसी बहाने इस आयोजन में निमंत्रण देने के लिए नन्ही परी को निमंत्रण कार्ड देगा और दो बातें करेगा लम्बरेटा को घेरे वो विषाद के क्षण एक बार फिर से मुस्कुरा उठते हैं बचपन के उन बेड़ंगे रोमांटिक प्रयासों को सोचकर और जब सचमुच में सरस्वती पूजा के लिए निमंत्रण कार्ड देने का अवसर आया तो स्कूल के रास्ते में उसका वो हड़बड़ाकर नन्ही परी के सामने साइकिल से उतरना घबरा उसकी तरफ देखना आंखों में एकदम से उतरता हुआ वो स्मार्ट सा नीला यूनिफॉर्म और कार्ड देते हुए कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाना आइयेगा जरूर जैसा कुछ कितना बड़ा डम्बो था वो कितनी फटकार पड़ी थी दोस्तों से उस शाम उस शाम वो दोस्तों के बीच तमाम मद्दों से परे घोषित हो चुका था कहाँ है वो सबके सब, सब कम वक्त दोस्त आज जरूरत है उसे तो कोई नहीं मिल रहा एक वो भी दिन थे जब दोस्तों को बस कहने भर की जरूरत होती थी कि यार जहन्नुम चलना है और जवाब तुरंत एक मिनट ठहर कपड़े बदलकर आते हैं कोई उनमें से यकीन करेगा इस कहानी पर कि उसने अपनी नन्ही परी से बात की है और खूब बातें की और कि उनका ये चुप्पा दोस्त और वो नन्ही परी अब एक अच्छे दोस्त हैं दोस्त हैं नहीं थे उसी दोस्ती के खात्मे का फरमान लेकर तो आया था वो एस अभी तीन महीने पहले वो नन्ही परी उसे यूं ही मिल गई थी एक दिन अचानक से इंटरनेट पर चैट करते हुए नियति का करिश्मा इतने सालों बाद एक युग ही तो बीत गया था इस बीच वो अपनी दुनिया में बस चुका था इस बीते चुके युग के दौरान नन्ही परी दिल से उतरी नहीं थी लेकिन अभी दीपा के आ जाने के बाद भी और जब एक छोटी परी खुद उसकी गोद में आई उसकी और दीपा की बेटी बनकर तो उसे कोई दूसरा नाम सूझा भी नहीं था अपनी बेटी के लिए उसी नन्ही परी का नाम उसकी बेटी का नाम बन गया वैसे भी दीपा से कुछ भी तो नहीं छुपाया था उसने शादी के पहले के तमाम किस्से और समस्त जज्बातों की निशानिया वो शेयर कर चुका था दीपा से लेकिन दीपा से कभी कुछ भी नहीं छिपाने वाला वो जाने क्यों और कैसे नन्ही परी से हुई इस नई नई दोस्ती की बात छुपा गया था इतने सालों बाद यूं अचानक से नन्ही परी का उसकी जिंदगी में वापस आना क्यों छुपा गया वो दीपा से इस सवाल के जवाब से वो खुद को बचाता रहा है लेकिन दीपा क्या इन तीन महीनों से उसकी अनम्य मनस्कता भाप नहीं रही है अभी उसी दिन तो कह रही थी वो कि आजकल कहीं खोया रहता है वो कैसा शक्त पकासा गया था वो बता क्यों नहीं देता है वो दीपा से कि उसकी अचानक से मुलाकात हुई नन्नी परी से और फिर शुरू हुआ फोनों का सिलसिला और शुरू हुई एक रूहानी दोस्ती सब कुछ अब स्वप्न समान लग रहा था उसे उस सितर की दशक वाली पापा के लमरेटा पर बैठे हुए पापा की तरह उसे भी पुरानी चीजों को संभाल कर रखने का शौक विरासत में मिला था पापा की इस क्लासिक लिमरेटा को उसी ने बड़े एहतियात रख रखाव से बचाए हुए था अब तलक ठीक अपने पहले इश्क की तरह उस नन्ही परी की यादों की तरह सुना है कि लेमरेटा वालों ने अब ये लेमबरेटा स्कूटर बनाना बंद कर दिया है खुदा ने अभी तो फिर कोई नन्ही परी नहीं बनाई नहीं अभी अभी तो खुदा ने उसे एक और नन्ही परी दी है उसकी अपनी सवा साल की छुटकी उसकी और दीपा की छुटकी विषाद के वो क्षण एक बार फिर से मुस्कुरा उठते हैं छुटकी को याद करके मुस्कुराहट जरा और विस्तृत हो जाती है वो तीन महीने पहले नन्ही परी से हुई फोन पर पहली बातचीत को सोचकर और नन्ही परी की उत्पन्न प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर जब उसने अपनी छुटकी का नाम नन्ही परी को बताया था कैसे चिहू कोठी थी वो आश्चर्य और खुशी की मिलीजुली प्रतिक्रिया से उसका अपना ये जन्म अचानक से सार्थक लगने लगा था नन्ही परी की वैसी प्रतिक्रिया देखकर वो पहला टेलीफोन और तब से लेकर गुजरे ये कल तक के तीन महीने कितनी बातें कितनी कहानियां हैं वे दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर कर चुके हैं कितना आश्चर्य हुआ था जानकर कि उन दिनों में वह सब समझती थी वह जानती थी कि उसे छुप छुप कर देखा जा रहा है खूब समझती थी कि वो लाल छोटी हीरो साइकिल उसके इर्द गिर्द घूमती है सड़कों पर और उस साइकिल की घंटी जब तब उसी के लिए बजती रहती है उसे भी याद था वो सरस्वती पूजा वाला आयोजन कितनी डर गई थी वो जब उस दिन अपनी उस लाल हीरो साइकिल को रोककर कर सरे रस्ते निमंत्रण कार्ड दिया जा रहा था उसे कितना छेड़ा था उसकी क्लासमेट्स ने और कितना मुश्किल हुआ था उसे अपनी सहेलियों को समझाना कि वो महेश पूजा का निमंत्रण कार्ड था। एक गहरी सांस लेकर रह गया था वो तो काश कि ये सब कुछ वो तब जान पाता और फिर वो समझाने लगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है कि जोड़े तो ऊपर से बनकर आते हैं कि दीपा कितनी अच्छी है कि वो बहुत खुश है फिर उन दोनों ने ये सोचा कि उसकी सवा साल की छुटकी और उसका पांच साल का रोहन जब बड़े हो जाएंगे तो वो आएगा नन्ही परी के घर अपनी छुटकी का रिश्ता लेकर आहा कम से कम इस तरह से तो कुछ रह गए सपने पूरे होंगे और वो इतराने लगता अपनी इस दोस्ती पर अपनी किस्मत पर वो अपनी उंगलियों में दबी विल्स क्लासिक की सुलगती सिगरेट को घूरता हुआ आश्चर्य करने लगा महज तीन महीने पुरानी इस दोस्ती के चमत्कारों पर विगत 20 सालों से लगातार सिगरेट पीते आया था वो किसी के कहने पर छोड़ नहीं पाया था अपनी एलत खुद दीपा ने कितनी जिद की थी कितना रोना धोना हो चुका है इस सिगरेट के एपिसोड को लेकर लेकिन कभी नहीं छूटी लत, एक दिन के लिए भी नहीं और विगत महीने से उसने बिल्कुल छोड़ा हुआ था सिगरेट पीना बस नन्ही परी का एक बार कहना और उसे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था दोस्ती तो ये वाकई इतराने के काबिल थी लेकिन आज और फिर अचानक आज का ये संदेश उसके पूरे वजूद को हिलाता हुआ नन्ही परी ने सीधे सपाट शब्दों में लिख दिया था कि ये दोस्ती उसके लिए ठीक नहीं उसकी प्रतिष्ठा उसकी जज्बातों के लिए ठीक नहीं कह तो रही थी वो विगत कुछ एक दिनों से कि वो खुद को बटी हुई पा रही है दो हिस्सों में उसे ये सब ठीक नहीं लगता वो अपना पूरा समय दिल से नहीं दे पा रही है अपने पति को अपने बच्चों को वो एक टीन एजर सा व्यवहार करने लगी है दिन भर उसकी बातें सोचती रहती है उसके फोन का इंतजार करती है हर आने वाले एस पर चौंक पड़ती है ये महज दोस्ती नहीं रह गई है अब शी जस्ट कैन नोट टेक नॉट टेक इट एनी मोर इट हैज टू एंड तो हो गया दी एंड नन्ही परी के इस आज के ऐसे ने समाप्त कर दिया एकदम से सब कुछ ये कसम देते हुए कि अगर उसने सचमुच अपनी नन्ही परी से प्यार किया है तो अब वो उससे कभी कोई संपर्क नहीं करेगा और वो कैसे इस फरमान को नकार सकता है फरमान ही तो जारी कर दिया था उसकी नन्ही परी ने उसे उसके इश्क का वास्ता देकर दूसरे पैकेट की आखिरी सिगरेट खत्म हो चुकी थी वो मोबाइल हाथ में लिए मैसेज बॉक्स में लॉर्ड टेनिसन की पंक्तियां बार बार टाइप कर और मिटा रहा था ओ टेल हर ब्रीफ इज लाइफ बट लव इज लॉन्ग संदेशा बेच देने को व्याकुल मन बार बार इस उम्मीद में रुक जाता कि अभी, शायद अभी, शायद तुरंत एक और संदेशा आएगा नन्ही परी का और सब ठीक हो जाएगा पूरे शहर में रात उतर चुकी थी लेकिन शाम का एक टुकड़ा विल्स क्लासिक के दुए में लिपटा उस गली में शहर की इकलौती क्लासिक लम्बरेटा के इर्द गिर्द अभी भी ठिटका खड़ा था उसके मोबाइल के स्क्रीन में झांकता हुआ इंतजार में एक संदेशे के